कवितावली उत्तरकांड राम की बाल सो कंठ सुर बाजे पल में उदास रथे कृपालुता दस कंधर राज राजे राम स्वभाव सुने तुलसी हुलसे अलसी हम से गलगाजे कायर कूत कूर कपूतन की हद गरीब निवाज निवाजे बाली से वीर को को मारकर जी ने सुग्रीव राज दिया इससे देवता लोग होकर बाजे बजाने दशरथ नंदन श्री रामचंद्र ने पल भर में रावण को मार डाला और लंका में विभीषण राज्य पर सुशोभित हुए तुलसीदास जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी का स्वभाव सुनकर मेरे जैसे और आलसी भी लोग आनंदित होकर गाल बजाते हैं जो लोग कायर क्रूर और कपूतों की हद थे उन पर भी गरीब निवास भगवान राम ने कृपा की बेद पढ़े विधि शंभु सभी रावण सोनित तो आवहे दानव देव दयावन दीन दुखी दिन दूर चिरुनावहे ऐसे उगे दस भालते जो प्रभुता कवि को विद गावे राम से बाम भय दि बाम हिम सब सुख संपति लावे रावण के यहाँ ब्रह्मा जी स्वयं वेद पाठ करते थे और शिव जी भय वित्य पूजन कराने के लिए आते थे तथा दैत्य और देवगण दुखी दीन एवं दया पात्र होकर उसे प्रतिदिन दूर ही से सिर नवाते थे ऐसा भाग्य भी जिसकी प्रभुता कवि को गाते हैं उस रावण को छोड़कर भाग गया थी राम चंद्र से विमुख होने पर सारी सुख संपदाएं उस वाम से विमुख हो जाती है किए संपदा उजारो और कहा हरी तब हो करुणा कर को पिन सेवक चोहत छाड़ी क्षमा तुलसी लख राम सुभाव तिहारो कंधर लात नमारू। वेद आचरण करने वाले रावण ने पृथ्वी मुनिगण और को शोक की युक्त कर दिया तथा देवलोक को उजाड़ डाला और कहा तक कहें उसने उनकी स्त्री तक को चुरा लिया तब भी करुणा कर प्रभु ने उस पर क्रोध नहीं किया गोसाई जी कहते हैं कि हे है श्री रामचंद्र जी मैंने आपका स्वभाव जान लिया आपने सेवक विभीषण के स्नेह वश ही अपनी स्वाभाविक क्षमा को छोड़ा क्योंकि जब तक रावण ने विभीषण को लात नहीं मारी तब तक आपने उसके दर्प को चूर्ण नहीं किया शोक समुद्र निम्जत काढ़ी कपी सुखी हो जग जानत जयसो नीच बैरिकु बैरिकुबंध विभीषण किन्न पुर कैसो नाम लिए लियो तुलसी जग कौन आरत आरत भंजन राम गरीब ने बाजन आपने समुद्र में डूबते हुए सुग्रीव को निकाल कर जिस प्रकार वानरों का राजा बनाया सो सारा संसार जानता है नीत निशाचर और अपने शत्रु के भाई विभीषण को इंद्र के समान ऐश्वर्यशाली बना दिया केवल नाम लेने से ही तुलसी जैसों को भी अपना लिया जिसके समान बुरा संसार में कहो दूसरा कौन है भगवान राम ही दुखियों के दुख को दूर करने वाले हैं उनके जैसा कोई दूसरा गरीब निवास नहीं है मीत पुनीत की पिभालु को जो कपि बाल तनु जो सज्जन शिव बाल तनुजो सजन शिविजहर बंधु बधुजो पाल बिना तुलसी दूजो कुपुत सुधर जो उन्होंने बानर और तक को अपना पवित्र मित्र बनाया और उनकी ऐसी रक्षा की जैसी कोई अपने बालक पुत्र की भी नहीं करेगा और वे विभीषण जो चिरजीवी होने के कारण आज तक अपने बड़े भाई की स्त्री मंदोदरी का उपभोग करते हैं साधुता की सीमा बन गई गोसाई जी कहते हैं कि कौशलेश्वर श्री रामचंद्र जी के अतिरिक्त कोई दूसरा ऐसा कृपालु और शरणागतों की रक्षा करने वाला नहीं है जो मनुष्य उनकी पूजा करते हैं उन सभी की बन जाती है चाहे वे क्रूर कुरजाति कुपुत और पापी ही क्यों न हो तीय सिरो मन सी यही पावक की कलशाई दही है धर्मधुर है की की न बिलोक है है राम नागत की सुफाय सही जिन्होंने अग्नि की अपवित्रता को भी चढ़ा डाला अर्थात जिनका पवित्र स्पर्श पाकर अग्नि भी पवित्र और शीतल हो गई ऐसी नारी सिरोमी जानकी जी को भी उन्होंने का लोकापुआज सुनकर त्याग दिया यही नहीं अपने धर्मधुरंदर बंधु लक्ष्मण जी को भी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए त्याग दिया और पुरजनों को बुलाकर कर्तव्य का उपदेश दिया किंतु बंदर सुग्रीमादि और राक्षसों विभूषणादि की करनी करणीज भात, भ्रातृधु से भोग को न तो सुना न देखा और न चित्त में भी रखा इस प्रकार श्री रामचंद्र ने अपने शरणागतों की क्रोध उत्पन्न करने वाली बात और अनुचित बर्ताव को भी सदा स्वभाव से ही सहा है अपराध अगाध भय जनते अपने उरानत नाह नजोम कागज पुंज लिए बारक नाम सुधाम दियो दयाल हिरे रघुनाथ अनाथ हिना हिन्नजू सेवको से भारी भारी अपराध हो जाने पर भी आप उन्हें अपने मन में नहीं लाते उन पर ध्यान नहीं देते गड़ी का गज गिद्ध और अजामिल के पातक गिनने पर समाप्त होने वाले नहीं थे किंतु उन्हें एक बार नाम लेने से भी वह परम धाम दिया जिसमें महामुनि भी नहीं जा सकते गोसाई जी अपने से ही कहते हैं कि अरे तुलसीदास दीन दयालु श्री रामचंद्र जी को भज वे अनाथों के अनुकूल सहायक हैं प्रभु सत्य करी प्रहलाद गिरा प्रगटे नर के हरि हरिखमहासराज गो गज गजराज कृपा तत्काल बिलम्ब किो नहम सुर साखी दय राखी है पांडु बधू पट लूट कौटक भूप जहां तुलसी भज सोच विमोचन को जनकोपनुराम रा भगवान ने प्रहलाद के वचन को सत्य किया और महान खम्भ के बीच में से नरसिंह रूप में प्रकट हुए जब ग्राह ने को पकड़ा तो तत्काल ही कृपा की जरा सा भी विलंब नहीं किया करोड़ों राजाओं के सामने जिसका वस्त्र लूटा जा रहा था उस द्रौपदी के देवताओं को साक्षी बनाकर रक्षा की गोथाई जी अपने से ही कहते हैं कि अरे तुलसीदास शोक से छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी को भज उन्होंने सेवक के प्रण को कहा नहीं निभा नर नो तरियो तो मन को प्रहलाद विषाद निवारण बारन तारन मीत अकार को जो कहावत दीन दयाल सही दही भारू सदा अपने पन को तुलसी तज आन भरोस भजे भगवान भलो करे हैं नरावतार अर्जुन की स्त्री द्रोपदी सभा में लंगी की जा रही थी उसे वस्त्र देकर उसके मन का सोच दूर किया जो प्रहलाद के दुख को दूर करने वाले गज को बचाने वाले बिना कारण के मित्र और सच्चे दीन दयालु कहलाते हैं जिनको अपने प्रण का सदैव भार ध्यान रहता है गोसाई जी कहते हैं कि औरों का भरोसा त्याग कर उन भगवान का भजन करने से वे अपने दास का भला करेंगे ही ऋष नियो सटके निज लोक दियो सबरी खग खगको कपिथा सो मालूम है सब ही दससी स विरोध सभी तभी भी सन की ओ जगली करही करुणानिधि तुलसी रघुनाथ अनाथ के नाथ सही भगवान राम ने ऋषि गौतम की पत्नी अहल्या का उद्धार किया और दुष्ट केवट को मित्र बनाकर पवित्र कर दिया और इस प्रकार सुकृति प्राप्त की सबरी और गिद्ध को अपना लोक दिया और सुग्रीव को राज्य पर स्थापित किया सो सब को मालूम ही है रावण के विरोध से डरे हुए विभीषण को राजा बनाया जिससे उनकी कृति संसार भर में छा गई। गुसाई जी कहते हैं अरे तुलसीदास करुणान जी श्री रामचंद्र को भज वे अनाथों के सच्चे स्वामी कबे प्रबध हो मिथिलाधि सब सोच तले पल मालिदसान बंधु कथा सत्र सुन शत्रु सुबील ऐसी अनूप कहे तुलसी रघुनाथ की अगुनि गुनगा है। आरत दीन अनाथन को रघुनाथ करे कर है निजहा है श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र ऋषि पत्नी अहल्या और मिथिला महाराज जनक की सभी चिंताओं को पल भर में हर लिया वाली और रावण के भाई सुग्रीव और विभीषण की कथा सुनकर शत्रु भी हमारे श्रेष्ठ स्वामी श्री रामचंद्र जी के शील की सराहना करते हैं घुनाथ जी के ऐसे अगणित अनुम गुण गाथाए कहते हैं दीन और अनाथों को जी अपने हाथ की छाया तले कर लेते हैं। तेरे बेसाहत बे और बे के बे भरे कुसाहिब कुन तो मरे तुम्हारे खरीदने अपना लेने से जीव औरों को भी खरीद गुलाम बना सकता है और सब अन्य देवता तो खरीद कर बेच देने वाले हैं आकाश रसातल और पृथ्वी में अनेकों निर्दय राजा और दुष्ट स्वामी भरे पड़े हैं किन्तु वे तो मुफ्त में मिले तो भी त्यागने योग्य ही हैं गोसाई जी कहते हैं कि उनकी सेवा करके कौन मरे धूल के समान लघु सेवक को सुमेरु से भी बड़ा बनाने वाला तुम्हारे सिवा और कौन है हे दशरथ नंदन तुम्हारे समान सुशील थमर्थ और सुजान स्वामी तो तुम ही हो